ध्यान और आध्यात्मिक जीवन एकाग्रता और ध्यान हृदय में जीव व ईश्वर का मिलन पुरातन ऋषि की घोषणा है दख्रम विपम परमेश पुंडरीकम् युंडरीक तत्रापि संस्थ तत्रपि दख्रम गगनम शोकम तस्तुपासीतव्यम महानारायण उपनिषद अर्थात देह के बीच में एक विशुद्ध पाप रहित सूक्ष्म कमल के समान स्थान है इसके बीच शोक रहित सूक्ष्म आकाश है इस आकाश में जो है उसका ध्यान करना चाहिए जिसे हृदय कहा गया है वहाँ एक आकाश अथवा स्थान का चिंतन करो यह आकाश हमारे स्थूल शरीर तथा मनोमय शरीर को परिव्याप्त कर रहे तथा उसमें अनुसूत आकाश का एक अंश है यह हमारी आत्मा का निवास स्थान है और वह पुनः सर्वव्यापी परमात्मा या नारायण का अंश है आकाश शब्द का एक गूढ़ अर्थ है इस कक्ष का आकाश सीमित प्रतीत होता है पर क्या वह वास्तव में सीमित है नहीं वह सीमित नहीं हो सकता कक्ष के भीतर का आकाश बाह्य आकाश से अभिन्न है दीवारें उसे सीमित करती सी प्रतीत होती हैं यही बात परमात्मा के विषय में भी लागू होती है जो हृदय द्वारा सीमित होता सा प्रतीत होता है सीमित प्रतीत होने वाला असीम से अभिन्न है वृहदारण्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में उपनिषद आचार्य यही बात कहते हैं अनंत आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्वर्ग लोक सूर्य चंद्र और नक्षत्रों में विद्यमान है वह नेत्र मन बुद्धि में भी विद्यमान है तथा सर्वव्यापी है वही अंतर्यामी सर्विना नियामक तथा तुम्हारी अमृत स्वरूप आत्मा है लेकिन साधक को इन सभी बातों का ध्यान द्वारा साक्षात अनुभव करना चाहिए आत्मा के विषय में बात करना पर्याप्त नहीं है उसकी भावना अनुसंधान और अंत में प्रत्यक्ष अनुभूति करनी चाहिए वेदांत दर्शन के अनुसार व्यक्ति और समृष्टि अभिन्न है जिस प्रकार हमारे एक देह है और हृदय में एक आकाश है उसी तरह विराट हृदय में भी मानव एक आकाश है वही आकाश हमारे मनों में शरीर और विराट शरीर को व्याप्त किए हुए है वह चैतन्य हमारी दृष्टि आत्मा तथा समष्टि आत्मा को व्याप्त किए हुए है वही सर्व नाम रूपातीत अद्वैत सत्ता दृष्टि तथा समष्टि सत्ताओं के रूप में अभिव्यक्त होती है ये प्रारंभ होने वाले श्लोक की कई व्याख्याएं की गई हैं लेकिन सभी दार्शनिक मतभेदों को अलग रखकर हम निर्विवाद रूप से निर्विकार से स्वीकार कर सकते हैं कि दृष्टि और हृदयाकाश में तथा परमात्मा सभी आत्माओं की भी आत्मा के रूप में जीव में स्थित है हमारे सभी आचार्य कहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत चेतना विराट चेतना का अंश है व्यक्ति अकेले जीवित नहीं रह सकता क्या बुद्धुदा सागर के बिना रह सकता है क्या प्रकाश की एक किरण अनंत प्रकाश के बिना रह सकती है क्या यह हृदयाकाश अनंत आकाश के बिना रह सकता है नहीं। नष्टि और समृष्टि अभिन्न है हमें व्यस्टि और समृष्टि के नित्य संबंध का हृदय में अनुभव करना चाहिए हृदय केंद्र का तीव्रता से चिंतन करो और उसकी दिव्य चेतना के केंद्र बिंदु के रूप में कल्पना करो सोचो कि जो दिव्य चेतना तुम्हारे भीतर है वही अविभक्त अविभाज्य अनंत चेतना का अनिवार्य अंग है और बाहर भी विद्यमान है प्रारंभ में इस चेतना को प्रकाश के रूप में सोचा जा सकता है लेकिन वस्तुतः प्रकाश का अर्थ ज्ञानालोक अर्थात दिव्य ज्योति से है और यह दिव्य ज्योति जो मुझ में है वही साथ ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और वह एक अखंड और नित्य है हमारी यह देह मानो ब्रह्म का मंदिर है सदा याद रखो प्रत्येक दिन ब्रह्म का मंदिर है इतना सब करने के बाद अपनी चेतना को परमात्म चेतना में उसी तरह विलीन करने का प्रयत्न करो जिस तरह एक नमक का पुतला समुद्र में विलीन हो जाता है तुम्हें श्री कृष्ण कथित नमक के पुतले की कथा मालूम है हमारा देहात्म बोध इसमें बाधक है और उसे दिव्य चेतना में विलीन करने का प्रयत्न करते ही हम यह भान हमें यह भान होता है यह देह नहीं है प्रारंभ में यह सब केवल कल्पना होती है लेकिन याद रखो यह सत्य विषयक कल्पना है यह मिथ्या कल्पना नहीं है निष्ठा निष्ठापूर्वक साधना में लगे रहने पर एक दिन हम उस परमात्म सत्ता की अनुभूति करेंगे जिसके विषय में हम इतने लंबे समय तक कल्पना करते रहे थे अब तक जो कहा गया है उसका सारांश यह है ध्यान सामान्य एकाग्रता मात्र नहीं है वह साधना और नैतिक आदर्शों के अनुष्ठान से प्राप्त विशेष प्रकार का ध्यान है उसका एक आध्यात्मिक प्रत्यय होना चाहिए वह चेतना के एक केंद्र विशेष में किया जाता है प्रारंभिक साधकों के लिए हृदय सर्वश्रेष्ठ केंद्र है और अंत में ध्यान का अर्थ जीव और ईश्वर का मिलन है